साधन की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद शिष्य के मन में प्रश्न उठा किंतु उसने उस प्रश्न को छोड़ा नहीं भले ही लोगों ने कहा हो कि यह प्रश्न अजीबो गरीब है पर वह शिष्य उसे लेकर बैठ गया अंत में उसे वह विलक्षण उत्तर मिलता है वह अमृत मिलता है जिस अमृत को हम उपनिषद कहते हैं कठोपनिषद में हम देखेंगे कि वहाँ भिन्न प्रकार से सत्य की ओर अग्रसर हुआ गया है नचकेता नामक एक छोटा सा लड़का यमराज के दरबार में पहुँच जाता है उसे यमराज से तीन वरदान प्राप्त होते हैं वह तीसरे वरदान के रूप में अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है वह यमराज से पूछता है ये यम प्रेतव चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित चये विद्याम अनुषिष्ठ वराणामे सवर स्तृति यह कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद नहीं रहता और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी बचा रहता है आप तो मृत्यु के देवता हैं आप ही ठीक ठीक बता सकते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है बस तीसरे वरदान के रूप में आप मेरे इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए सत्य की ओर जाने का यह एक दूसरा तरीका है मुंडकोपनिषद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक तीसरा तरीका दिखाई देता है अंगिरा ऋषि के पास महाशाल महागृहस्थ शौनक जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कस्मिन भगो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती थी भगवान किसे ज्ञात कर लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है मैं किसको जान लूँ कि सब कुछ का जानना हो जाए सौनक के भीतर जानने की बड़ी तीव्र स्प्रिया थी उन्हें लगता है कि जीवन इतना अल्प है और ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है अल्प जीवन में मनुष्य क्या क्या जान सकता है क्या ज्ञान का कोई अंत है जिसको जान लेने से जो कुछ भी ज्ञातव्य है सब कुछ जान लिया जाए यथा एक मृतपिंडे विज्ञाते सर्व मृणमयम विज्ञातम सियात जैसे मिट्टी के लोंदे को जान लेने से जो कुछ भी मिट्टी से बना हुआ पदार्थ है उसका तत्व जान लिया जाता है ऐसे ही ज्ञान का कोई अंत है क्या जिसको जान लूँ तो सब कुछ का जानना हो जाए यह तीसरा तरीका है चौथा तरीका श्वेताश्वतर उपनिषद में है वहाँ पर कारण पर विचार कर रहे हैं किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता हे न सुखे तरेशु वर्ता महे ब्रह्म विदो व्यवस्था ऋषि ने अपने घर में ब्रह्म गोष्ठी का आयोजन किया प्राचीन युग में अन्य गोष्ठियों के समान ब्रह्म गोष्ठी का भी आयोजन होता था जैसे आजकल विज्ञान गोष्ठी साहित्य गोष्ठी इतिहास गोष्ठी का आयोजन होता है इसी प्रकार की ब्रह्म गोष्ठी जहाँ पर ब्रह्म के संबंध में चिंतन चलता था यह ब्रह्म क्या है ब्रह्म धातु से निकला शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है फैलना ऐसा फैलाव जिससे अधिक फैलाव की कल्पना ही न हो तो ब्रह्म का तात्पर्य है जहाँ तक आँखें जाएँ जहाँ तक मन जाए वह सब कुछ ब्रह्म ही है उस फैलाव से अधिक की कल्पना तो होगी ही नहीं इस संसार का कारण क्या है यह फैलाव देश के अर्थ में और मन की दृष्टि से काल के अर्थ में है आँखों के द्वारा देश दिखाई देता है और काल की जो कल्पना है वह मन के द्वारा होती है मन काल में विचरण करता है और हमारी देह देश में विचरण करती है वहां आगत सभी ब्रह्मविदों का ऋषि स्वागत करते हैं ब्रह्म के जानने वाले को ब्रह्मविद कहते हैं उन सब के स्वागत के पश्चात कहते हैं हे ब्रह्मषियों ब्रह्मविदों आपको मैंने इस ब्रह्म गोष्ठी में इस विषय पर चिंतन करने के लिए बुलाया है ये प्रश्न है किम कारणम इस संसार का कारणभूत ब्रह्म क्या है इसका यह भी अर्थ हो सकता है यह जो ब्रह्म है फैलाव है जो अनंत देश दिखाई देता है उसका कारण क्या है कुत स्मजाता हम लोग कहाँ से पैदा हुए हैं जीवाम के हम जीवित हैं तो किसके द्वारा जीवित हैं